देवी भागवत नवम स्क पंचविध प्रकृति का स्पष्टीकरण तथा अंश कला एवं कलांश का वर्णन नारद इनके सिवा कुछ अन्य देवी भी हैं आगम शास्त्र के अनुसार उनका वर्णन करता हूँ सुनो वे चारों वर्षों की माता हैं छंद और वेद उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं बुद्धिमान नारद संध्या बंदन के मंत्र और तंत्र का निर्माण उन्हीं पर निर्भर है जिजाति वर्णों के लिए उन्होंने अपना यह रूप धारण किया है वे जप रूपा तपस्विनी ब्रह्मते से सम्पन्न तथा सर्व संस्कारयी हैं उन पवित्र रूप धारण करने वाली देवी को सावित्री अथवा गायत्री कहते हैं वे ब्रह्मा की परम्प्रिय शक्ति हैं तीर्थ अपनी बुद्धि के लिए उनके स्पर्श की कामना करते हैं शुद्ध स्फटिक मणि के समान उनकी स्वच्छ कांति है वे शुद्ध सत्व में विग्रह से शोभा पाती हैं उनका रूप परम आनंदमय है उनका सर्वोत्कृष्ट रूप सदा बना रहता है वे परब्रह्म स्वरूपा हैं मोक्ष प्रदान करना उनका स्वाभाविक गुण है वे ब्रह्मते से संपन्न परम शक्ति हैं उन्हें शक्ति के अधिष्ठात्री माना जाता है उनके चरण की धूलि संपूर्ण जगत को पवित्र कर देती है नारद इन चौथी देवी का प्रसंग सुन, सुना चुका अब तुम्हें पांचवी देवी का चरित्र सुनाता हूँ ये परमात्मा श्री कृष्ण को प्राणों से भी बढ़कर कर प्रिय है सम्पूर्ण देवियों की अपेक्षा इनमें सुंदरता अधिक है इनमें सभी सद्गुण सदा विद्यमान है ये परम सौभाग्यवती हैं इन्हें अनुपम गौरव प्राप्त है पर ब्रह्म का बामार्धांग ही इनका स्वरूप है ये ब्रह्म के समान ही गुण और तेज से संपन्न है इन्हें पराबरा सारभूता परमाद्या सनातनी परमानंद रूपा धन्या मान्या और पूज्य कहा जाता है ये नित्य निकुंजेश्वरी रासक्रीड़ा के अधिष्ठात्री देवी हैं परमात्मा श्री कृष्ण के रासमंडल में इनका आविर्भाव हुआ है इनके विराजनय से रासमंडल की विचित्र शोभा होती है गोलोकधाम में रहने वाली ये देवी रासेश्वरी एवं सुरसिका नाम से प्रसिद्ध है राजमंडल में पधार पधारे रहना इन्हें बहुत प्रिय है यह गोपी के वेश में विरासती हैं, यह परम आह्लाद स्वरूपनी है इनका विग्रह संतोष और हर्ष से परिपूर्ण है यह निर्गुणा लौकिक त्रिगुणों से रहित स्वरूपभूता गुणवत्ती निर्लिप्ता लौकिक विषय भोग से रहित निराकारा पांच भौतिक शरीर से रहित दिव्य चिन्मय स्वरूपा आत्मस्वरूपिणी श्री कृष्ण की आत्मा नाम से विख्यात है इच्छा और अहंकार से रहित है भक्तों पर कृपा करने के लिए ही इन्होंने अवतार धारण कर रखा है वेदोक्त विधि के अनुसार ध्यान करने से विद्वान पुरुष इनके रहस्य को समझ पाते हैं सुरेंद्र एवं मुनिन्द्र प्रवृति समस्त प्रधान देवता अपने चर्म चक्षुओं से इन्हें देखने में असमर्थ हैं ये नीले रंग के दिव्य वस्त्र धारण करती है अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण इन्हें सुशोभित किए रहते हैं इनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान प्रकाशमान है इनका सर्वांग संपन्न विग्रह संपूर्ण ऐश्वर्यों से संपन्न है भगवान श्री कृष्ण की सेवारति ही सदा इनका स्वभाव है क्योंकि संपूर्ण संपत्तियों में ये इसी की परम श्रेष्ठ मानी मानती है श्री विद्वान के घर पुत्री के रूप में ये पधारी हैं इनके चरण कमल का संस्पर्श प्राप्त कर पृथ्वी परम पवित्र हो गई है उन्हें जिन्हें ब्रह्मा आदि देवता नहीं देख सके वही ये देवी भारतवर्ष में सबके दृष्टिगोचर हो रही हैं वे स्त्री में रत्नों में सार हैं भगवान श्री कृष्ण के वक्षस्थल पर इस प्रकार विराजती हैं जैसे आकाश स्थित नवीन नील मेघों में बिजली चमक रही हो इन्हें पाने के लिए ब्रह्मा ने 60,000 हजार वर्षों तक तपस्या की है इनकी तपस्या का उद्देश्य यही था कि इनके चरण कमल के नख के दर्शन सुलभ हो जाए जिससे मैं परम पवित्र बन जाऊं, परंतु स्वप्न में भी वे इन भगवती के दर्शन प्राप्त न कर सके फिर प्रत्यक्ष की तो बात ही क्या है उसी तप के प्रभाव से वे देवी वृंदावन में भगवान के सामने प्रकट हुई हैं धराधाम पर इनका पधारना हुआ है यही पांचवी देवी भगवती राधा के नाम से प्रसिद्ध है